चको सुहाबन सपना धन माया सब अपना कोई तब अपना ऐ चको सुहावन सपना माया सब अपना अपना नाही नाही खुले लाख में नाही नाही नाही खुले लाख में सपना कहाँ समा लतरत कर सद लालच की भी धूप है ना पिछले जन्म की धूप है लालच की भी धूप है जन्म की धूप सामने सामने हो सक सूरज देखा मेरा हारमोनियम कैसा सुरीला है तुम्हारे थिएटर के ऑर्गेन टॉर्गेन से कहीं बेहतर है ये ठीक मेरे दिल की बात जान लेता है जो चाहता हूँ समझ लेता हूँ तुमसे भी ज्यादा हाँ और क्या पहले ये तुम्हारे पास आया था कि मैं अच्छा खैरो अमर बाबू ऑर्गन लाने वाले हैं आ जाए तो देखूँगी उस वक्त चूर करके फेंक दूंगी अच्छा चूर कर डालना लेकिन जानती हो इसमें मेरी जान है इसे चूर कर सकूंगी जाओ ऐसी मजहूस बातें <laughs> अच्छा अच्छा अब गाना तो सीख लो आखिर तो फिर मैं जाके भूल ही जाऊँगी हाँ इनके कहने से शहर के तमाम लोग हमको कितनी बड़ी गाने वाली समझते हैं जानते हो हाँ, हाथी जितनी बड़ी चलो गा गाती हूँ ना धोखा ना है क्या क्या पिछल कदम का फल है कोई जतन हो जाए ये देवी हाथ गाय कोई जतन हो जाए ये देवी हाथ गाय लक्ष्मी मुहूर्त दरअसल आए लक्ष्मी मुहूर्त दरअसल ठीक तो हो गया बहुत अच्छा हो गया जरूर अच्छा अब तुम ये टूटी हुई हारमोनियम छोड़कर इस पियानो पर आओ तो। <laughs> अरे भाई पियानो तो अमीरों के दिल खुश करने का बाजा है ये हम गरीबों की कब तो सुनने लगा फिर भाई। अच्छा तो है बजा कर देखो कौन सा अच्छा बजता? है चलो बजा। बजाओ बजाओ बजाओ बजाओ प्याओ। प्याओ।